ंगषुवाघ स्वस्तुे मेहम यदुस् स्वस्तिद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिपोघा विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेस्तिनो बृहस्पति यहाँ तक हुआ था शेवना का नाम का प्रसिद्ध एक ग्रस्थ था और अंगीरस के पास जाके उन्होंने विधि पूर्वक प्रश्न किया था और प्रश्न किया था उन्होंने किसके जान लेने पर अतः किसका ज्ञान लिया ज्ञान होने से ये सब कुछ जान होता है भी विज्ञान ही समझना चाहिए किसके विज्ञान से? हाँ विज्ञान बोल दो यहाँ विज्ञान मतलब ज्ञान विशेष रूप से ज्ञान सामान्य ज्ञान तो है ही ज्ञान विज्ञान ते करके गीता में ना ज्ञान और विज्ञान तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान ज्ञान का मतलब वही श्रोत्रिया विज्ञान मतलब ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठ बोलते है ना साक्षात्कार कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ लगाते हैं ना परोक्ष और अपरोक्ष हाँ ज्ञान का मतलब श्रोत्रिय हो गया ये ये। और विज्ञान का मतलब साक्षात तो आगे पूरा पक्षी शंका कर रहे तो यहाँ तक हुआ था भवति इति आगे पूरा पक्षी बोल ननु नु अविदे ही कस्मि प्रश्नो अपन्न ऊपर आए ना यहाँ देखिए कस्म नु ये कश्मीर ने प्रश्न किया कश्मीर ये जो प्रश्न है कश्मीर बोल बोलते किसके किसके ये जो प्रश्न किया है ना ये बनेगा नहीं बोलता बोलते अविदित ही अविदित मतलब जिसका अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ ठीक से जिसका ठीक ठीक से ज्ञान नहीं हुआ वहां कश्मीर प्रयोग नहीं होता है वहां किस या कौन ये प्रयोग होता है पहले आपको जान हो गए जैसे मान दीजिए या अनेक प्रकार के अलमारी है अलमारी बहुत है दस आपको पता है दस अलमारी है तो किसी ने सामान दिया तो कश्मीर कश्मीर बोल तो किसमें रखना है ज्ञान है ना अलमारी का जान है आपको पहले से बोल तो बोलते किसमें रखना है ये प्रश्न बनता है अनेक प्रकारों को जानने के बाद आ, में जहाँ अनेक वस्तु है उसका ज्ञान है उनमें से किस में कश्मीर कश्मीर प्रयोग होता है आ, और जहाँ आपको आवेदित है वहाँ कश्मीर प्रयोग नहीं होता किस अथवा कौन प्रयोग होता है वो ब्रह्मा कौन है अथवा किस किस तत्व को जानने से सब कुछ जाना जाता है ये प्रश्न होना चाहिए था किस तत्व को जानने से सब कुछ जान होता है कौन वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ होता है ये प्रश्न होना चाहिए माने किम किम का ये दो प्रश्न होना चाहिए आगे तो प्रयोग तभी होता है आपको पहले सामान्यता निश्चय है हुँ। तो उसके बाद वहाँ जैसे बोल दिया हाँ वहां अलमारी में जाके रख दे दो सामान कहा दिया तो आपके पास चार पांच अलमारी है आपको जान अरे कौन सी अलमारी में तभी प्रश्न मनता है तो इसलिए बोल रहे अभी दिते अभी अभिदिति बोलते जो वस्तु का ज्ञान अभी तक नहीं है ही बोलते अस्मात् कश्मीर नीति प्रश्नो अनुपन्न ये प्रश्न ठीक नहीं किंतु वहाँ कौन सा प्रश्न बनेगा किम अस्त अर्थात किम अस्ति ये प्रश्न बन सकता है वो जो क्या है ये प्रश्न बन सकता है तद बोल तो वह क्या है इस प्रकार हो सकता है तद किम तद किमस्तमल वस्तु क्या ये बन सकता है किंतु किस्में नहीं बन सकता प्रश्नो तद तदा मतलब तदा तदा मतलब अविद विषय मे तदा उस समय में किम अस्ट तद, तद इति प्रश्नो युक्त यहाँ नई ये प्रश्न हो सकता है क्या तो वह है वह तो क्या है वह क्या है यह प्रश्न बन सकता है अविदित वस्तु में और विदित वस्तु में कश्मीर बन सकता है जहां को जानकारी है वह कश्मीन प्रयोग होता है जो वस्तु जानकारी नहीं वहा किम बनता है तो इसलिए यहाँ किम प्रयोग क्यों नहीं किया कश्मीन कैसे किया ये पूरा पक्षी शंका और स्पष्ट करे उसको सिद्धे ही अस्तित्व अस्तित्व सिद्धे किसी की अस्तित्व सिद्ध हो गया अतः उसका सत्ता पहले अस्तित्व का मतलब सत्ता सिद्ध होने से पर पहले सामान्यता ज्ञान है, से है, आ, वो जान है तो अस्तित्व सिद्ध होने पर कश्मीन तभी प्रश्न बन सकता है फिर भी बन सकता है नहीं जो वस्तु पहले सिद्ध हो अस्तित्व जी, तभी श्मीर बन सकता है हुँ, हुँ, और जो पहले आपको पता नहीं है वहाँ कश्मीर नहीं बनता है तो इसलिए हाँ ब्रह्म का विषय में पहले पता नहीं है सामान्य ज्ञान पर जो है सामान्य बोध होने पर कि हाँ है विशेष बोध नहीं है तो फिर तो कश्मीर बन सकता है न? कोई हा, है हा, हा, कुछ जानकारी होना चाहिए ना जैसे आपको अलमारी इतना है जान है तभी आपको कोई वो रखना है भाई अगर उठा रहे ये जो प्रश्न है कि बिल्कुल वो उनका जो पूछने वाला है प्रश्न करने वाला क्या ऐसी भी कोई वस्तु है या नहीं है नहीं, जिसके जान लेने से किसको इससे मतलब अनेक है नहीं नहीं मैंने उस अस्तित्व के संबंध में पूछ रहा है प्रश्न करता वही अनेक हाँ। अस्तित्व है हाँ, वो तो कश्मीन हो गया अनेक अस्तित्व है उनमें से कुछ का पूछना वो तो कश्मीर हो गया और उसका अस्तित्व है या नहीं है इस प्रकार से पूछना हो गया क्यों क्या होता है है या नहीं है हाँ, किम बनेगा जो कश्मीर हाँ, कुछ भी ज्ञात नहीं हाँ, है की है या नहीं है तो किम बनेगा तो यही बता रहा है तो कश्मीर यदि मतलब अस्तित्व यदि सिद्ध हो गया और तभी जाके आपको बहुतों में किसी एक का निर्णय करना होता है उसमें एक का निर्णय करना है तो कश्मीन कश्मिन, कश्मिन प्रयोग होता है जैसे दृष्टांत यम जैसा, रहे, जी। जी। जैसा जी। जी। किसी ने कहा इसको रख दे दो ये सामान है रख दे दो अलमारी में जी। जी। तो अनेक प्रकार के वहां अलमारी है तभी वो प्रश्न होता है में रखा जाए तो किस में रखा जाए कभी होगा आपको यहाँ अलमारी बहुत है जानकारी हाँ, अस्तित्व है वहाँ तभी प्रश्न होता हाँ। तो वैसे ही यहाँ कश्मीर प्रश्न कैसा कर रहा है इसका मतलब ब्रह्मा का विषय में उसको ज्ञान अस्तित्व का ज्ञान है ये सिद्ध होता है अनेक ब्रह्म का ज्ञान हो रहे हैं ना तभी कश्मीर प्रयोग कर रहे है ना तो सिद्धांति बोल रहे है ऐसी बात नहीं न देखिये आपका जो प्रश्न है कि मस्ती तद ये प्रश्न होना चाहिए ये जो प्रश्न करेंगे अक्षरा अक्षर बाहुल उसमें अक्षर अधिक हो जाएंगे जी। तद, कितने अक्षर है उसमें दो तीन चार चार, चार चार चार अक्षर है और कश्मीर में दो ही अक्षर है, है।, है। कश्मीर में दो ही हल्को नहीं ग्रहण किया जाता तो अक्षरा बाहुल्या ऐसा माना है व्याकरण में अर्धा मात्र लागवा पुत्रोत्सव मन थे व्याकरण <laughs> का एक नहीं हम आधा मात्रा भी यदि लागव हो गया हाँ। तो पुत्रोत्सव मानते हुए व्याकरण तो इतना प्रसन्न में आधा मात्रा कम से समझा दिया हाँ। <laughs> ऐसा मानते जी हाँ यदि आपको कभी कभी अधिक मात्रा भी प्रयोग किया जाता है उससे अधिक कोई फल हो जहा फले देना ना फलामुख गौरव माना है हाँ। गौरव को भी स्वीकार किया है किन्तु फलमुख गौरव जैसे उदाहरण के लिए यहां से आप कल्याण में एक वस्तु मिल रही है कल्याण में तो मुंबई में जाने का क्या जरूरत है उसी वस्तु को लाने के लिए आप मुंबई जा रहे हैं तो गौरव है क्या नहीं इतना लंबा से वहां तक जा रहे हैं तो मिल रहे हैं कल्याण में मिल रहे हैं पास में मिल रहे हैं तो मुंबई में दूर हो गया ना गौरव हो और यदि जाने से कोई अधिक फल है मान दीजिए यहाँ से आधा रेट मिल रहा है तो फलमुख गौरव गौरव तो है तो फल है वो माना है वैसे ही शास्त्र में भी गौरव को भी स्वीकार किया है कि फल हो तो यदि फल ना हो गौरव नहीं माना जाता नहीं। नहीं। इसे एक है तो अक्षरा बाहुल्या एक और दूसरा है आयास भी जी। नहीं। आयास नहीं है। हां? आयास, आयास बोल दो प्रयास आयास होना चाहिए आयास का आया, मतलब कट के किया हुआ है क्या हाँ? आसास हो गया वो आसास हो गया क्या नहीं है हाँ उसको बना दिया है स्वामी इसमें तो हमारे में आयास है तो यहाँ पर क्या है है अच्छा साह को साह को सा है बाद में अच्छा हमारे में यहाँ ही है नये में यहाँ है इसमें अच्छा वो पुराना पेंटिंग होगा पुराना तो आयास आयास बोलते प्रयत्न प्रयत्न क्या है इसलिए आयास भीरुत्वाद भीरु बोलते भया प्रयत्न की भय आता है क्योंकि प्रयत्न इसलिए है आपको किम अस्तित तथ ये कहा तो किम बोलते सत्ता को लेकर प्रश्न कर रहे हैं ना अभी तो अस्तित्व निर्णय नहीं है ना किम अस्तित्व क्या है अस्तित्व निर्णय नहीं अस्तित्व हाँ, नहीं आश्तित्व है नहीं तो अभी अस्तित्व समझाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा ये सब इसलिए प्रयास बहुत करना पड़ेगा कश्मीर मतलब अस्तित्व मान लिया अस्तित्व मान लिया इसलिए दो हेतु और दूसरा बात है यानी नहीं दिया ऊपर से समझ सकते हैं क्योंकि प्रश्न करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है जिज्ञासु है तो जानता है कार्य ब्रह्मा है कारण ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म है ये भी पता है इतना तो जानता है तभी प्रश्न कर रहा है ना वो तो ये इन, इन्हीं ब्रह्मों में आपको किसको जानने से सब होता है क्या कार्य ब्रह्म को जानने से कारण ब्रह्म को अथवा अक्षर ब्रह्म को तो ये भी बन सकता है ये दिए ना वो पर्चे समास है ये भी कोई आपत्ति तो भी प्रश्न संभवती इसीलिए हे पूरा बक्षी प्रश्न नहीं बनेगी ऐसी बात नहीं ये भी, तो भी प्रश्न बन सकता कौन सा कश्मीर शब्द बन सकता संभव प्रश्न संभव प्रश्न संभव प्रश्न संभव कस्ं नु एक विज्ञाते सर्वी सैत जलने पर किस एक तत्व को जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ये प्रश्न बनने में कोई विरोध नहीं प्रश्न बन सकता है और दूसरा बात है ये जो प्रश्न करने वाला कुछ ना कुछ अस्तित्व तो मान के ही प्रश्न करना है रहा है बिना जो पहले व्याख्या में में आए हुए तो है ना कश्मीर की व्याख्या किए हैं नहीं नहीं वो वो तो ठीक है परन्तु यह कश्मीर जो प्रश्न होता है ना पूर्व पक्ष अस्तित्व स्वीकार करके पूर्व पक्ष बोलते कश्मीन कैसा है ब्रह्मा का विषय में कोई अभी जानकारी है ही नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। अस्तित्व सिद्ध नहीं है ना पूर्व पक्ष का भावता अभी तक अस्तित्व सिद्ध नहीं है इसलिए वहा कश्मीर प्रश्न नहीं बनना चाहिए किम बनना चाहिए तो सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं है आपके अनुसार करेंगे तो एक तो गौरव हो जाएगा और आयास प्रयत्न और दूसरा बात है तो ब्रह्म के विषय में अस्तित्व माना हुआ व्यक्ति ही प्रश्न कर तो शून्यवादी तो थोड़ा प्रश्न करेंगे वो तो नहीं करेंगे ना चार भी करेंगे तो इसलिए हाँ बनेगा कोई विरोध नहीं तस्मिन नु विज्ञाते सर्वविथ किसी एक तत्व को जान लेने पर हो जाता है ये प्रश्न बनने में कोई आपत्ति नहीं है आगे देखे। अब हम हाँ प्रश्न का विरुद्ध उत्तर जैसा लग रहा है आगे जो दे रहे हैं ना जैसे वहां केन उपनिषद में भी आया है उन्होंने प्रश्न क्या है किसके प्रेरणा के द्वारा किसके सत्ता के द्वारा सारे इंद्रिय प्रवृत्त तो हो रहे उनको कहना चाहिए इसके द्वारा मैं बोल सीधे ना का के <laughs> तो स्रोतोत्री वैसे भी हाँ भी बोल रहे हैं यहाँ भी वही बता रहे अभी शाखा पर शाखा बता रहे हैं पहले एक तरीका होती है मूल से ले जाते क्रम से इसलिए यहाँ भी बोल बोला जाएगा मंत्र दे तस्मै तस्मै वदन्ति तस्म सचो देश विद्यवे अस्मद्रह्मी तस्में तस्म स उवाच मतलब आचार्य सा मतलब तस्मै शौनकाय सतलरा शनक चतुर्षक है ना तस्मै चतुर्थ पुष्स्मेंता श्री में तस्मै बनता।, बनता, जी, तस्तावीण तस्में तस्म श्रीगुरव नम सतलब स्वामी <laughs> जी को मालूम है <laughs> बोलते आप व्याकरण स्वामी जी को पता है कोई नहीं कुछ नहीं पढ़ा है माधव जी सब चीजें माधव माँ धवा धवा धवा माँ बोल तो लक्ष्मी उसका धवा मतलब पति लक्ष्मी का पति माँ धवा इसलिए विधवा बोलते है ना विधाता धवा धवा मतलब तो इसलिए सा मतलब अंगिरा तो तो गुण हो गया तो मतलब निश्चय रूप से उन्होंने बता दिया क्या बताया द्वे वेदितव्ये शिलिंग है ना इसलिए द्वे प्रयोग किया नहीं तो दो होना चाहिए तो दो होता है तो द्वे विद्युप एक का पूछा दूसरा है पूरा नहीं <laughs> प्रश्न क्या है आपने क्या? बोल दिया आपने भोजन हो गया अरे भोजन में अभी आया हूँ वहाँ से वो चलो भोजन हो गया भोजन हो गया, हो गया। कि चावल बन गया है दाल चावल वो तो सम्झ नहीं हो गया तो बोलते मेरी पगड़ी बहुत लंबी चुकी है दो तो उरुद्धा, उसका संबंध नहीं।, नहीं है प्रश्न एक अर्थात दो विद्या क्या है वेदितव्य तो तो बोलते तो तो, जानने योग्य तो है मैं नहीं बता रहा हूँ ये जो अंगीर बता रहे ना मेरा मत नहीं है ब्रह्मविदो वी स्म हा, शिक्षा हाँ बोल तो प्रसिद्ध है ये स्म कहता है व्याकरण में स्म आदेश होता है तो वहाँ स्म होता है सर्वकार लकारापवाद मांगी लुंग एक मांगी है ना मांग और स्म होता है स्म लुंग स्म होता है मां स्म गा नहीं ये जो स्म अर्थ में है ना सारा लकड़ है देखिये वदंती प्रयोग है ना ये हुँँ. है अपना वर्तमान में प्रयोग हो ये जो वदंती है ना वर्तमान है किंतु कि स्मालगाने पर उसका अर्थ बदल गया वर्तमान मतलब हो गया हाँ, वर्तमान प्रयोग कर रहे है ना स्माल लगाने से उसको भूत में जाता है कहा तो इसलिए स्मांको भान वा हाँ प्रसिद्ध अर्थ में यद ब्रह्मविदो ब्रह्मविदो बोलते ब्रह्मवित्त पुरुष ब्रह्मण ब्रह्म तत्व को जानने वाले पुरुष है ब्रह्मवित वे लोग वे लोगों ने कहा है मैंने नहीं तो ब्रह्मवितों ने कहा है देखिये वदंती का कहा प्रयोग नहीं होता है कह रहा है वर्तमान है ना वर्तमान है ना। तो इसलिए स्माल वहां लगाना हाँ हा। तो एक सूत्र है लुंग होने से ना सारे बदल जाता है लुंग में प्रयोग होता है वर्तमान का व्याकरण में आता है तो इसलिए महापुरुष जो ब्रह्मवितों ने कहा क्या कहा है वे, वे, वे, वे। जानने के लिए दो ही विद्या अच्छा दो विद्या जानने योग्य है कौन है वो बोलते पराच पराचेवा परा परा। अपरा परा। चै वृद्धि हो जाएगी परा। एक पराविद्या है दूसरे अपराधि आगे बताएंगे शब्द तो तो दो बार क्यों यहाँ पे आया आऊंगा एक कई बार से काम चल सकता एक समुचार के, के लिए एक तो और परा और अपरा ये स्पति का कभी कभी होता है समुचादी अच्छा। तो, तो पराचय व अपराच परा और अपरा दो विद्या तो अपरा विद्या को आगे बताएंगे आगे पाँचवें मंत्र में जाके है ना कौन कौन अपरा विद्या है वो बता देंगे तो अपरा का मतलब है अपरा ब्रह्मा को प्राप्त करने की विद्या है उसी का नाम है अपरा विद्या तो अपर ब्रह्म कौन है कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म हाँ बस मतलब अक्षर ब्रह्म को छोड़ के है ना ये अपर दोनों अपर में जाएंगे उपासना आदि के मतलब द्वारा तो तो नहीं, नहीं। पूर्ण रूप से अक्षर में अक्षर उसे को निर्गुण निराकार ब्रह्म को बताया था ना एक होने पर बहुत तीन माना है निर्गुण निराकार सगुण सगुण निराकार, कार तो निर्गुण निराकार को ही अक्षर कहा अच्छा। बाकी सब कार्य ब्रह्म में आ जाएंगे। ये कारण ब्रह्म है और कार्य कार्य ब्रह्म ब्रह्म कारण सगुण निराकार है जी। और हिरण्यगर्भ गर्भ है वो सगुण साकार कारण भी अपर ब्रह्म नहीं वो कारण भी कार्य भी सब आ जाएंगे किन्तु कारण ब्रह्म को है ना तो भी अक्षर उभय कोटे मेंक्षर में रखा है अक्षर भाई कोटे में इसलिए रखा है, है। क्योंकि जो तो कारण ब्रह्म, तो ब्रह्म लगे लगे है ना उसमें केवल अविद्य मात्रा अंतर है ज्यादा कोई अंतर है नहीं उसमें एक ही धर्म है नियमकत्व धर्म है आप समझाने के लिए सीधा कारण ब्रह्म में आके समझाना पड़ेगा अक्षर ब्रह्म को ज़ित्ता नहीं नहीं समझा जिज्ञासा प्रतिज्ञा किया अपने से संपन्न के बाद सारा अनिश्चित है इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए तो वहाँ जिज्ञासा होगी किस ब्रह्म की तो बोल रहे जन्मादेश प्रतिज्ञा किया निर्गुण राका और लक्षण कर रहे कारण ब्रह्मा में भी आता है जी जी। उन्होंने कहा आ, गार्गी ने प्रश्न किया वो अज्जावल होता है? अक्षर ब्रह्मा है और उसका लक्षण बता दिया अस्तूलम अनु अरस्व अध करके नहीं। नहीं। तो तुरंत बता रहे उच्च के शासन से ही क्या है दिवलोक आदि है दोनों को क्योंकि ये बताने के लिए आपको अक्षर में आना पड़ता है इसमें कारण में आना आना कारण में पड़ता है भेद नहीं है। थोड़ा सा भेद है अक्षर प्राप्ति के लिए, लिए, के के लिए। द्वारा तो होता है जो अपना वेदांत है ना स्वर्ण मना दे। वो अक्षर ब्रह्म का कारण ब्रह्म में तो आहार आहार गच्चन थे सुषुप्ति में जो आते हैं ना वो कारण ब्रह्म के उसी का नाम है अज्ञात ब्रह्म का अच्छा उपासना में तक तो कारण ब्रह्म उपासना होगी उपासना होती है परंतु कारण ब्रह्म को अलग नहीं प्राप्त करते कार्य ब्रह्म के द्वारा ही अच्छा। कारण ब्रह्म को अलग नहीं क्योंकि कारण ब्रह्म का शरीर अलग नहीं रहता है जी। कारण ब्रह्म का नाम है ईश्वर है उसी का नाम है अंतर्यामी जैसे महात्मा लोग बोलते नमो नारायण अंतर्यामी को लेकर अंतर्यामी को लेकर विचार किया अंतर्यामी तो का मतलब सबके अंदर रहकर नियमन करता है उसी का नाम है अंतर हम जो अच्छे भी कर रहे है खराबी कर रहे है सब उसको नियमन कर रहा है अंतर्यामी उसका अलग शरीर नहीं है ये जो हिरण्यगर्भ का शरीर है ना वही उनका शरीर है उस सबके शरीरों में वही है आ, इसलिए अलग शरीर सभी शरीरों में वही है कारण ये है वहां उठाए अलग शरीर क्यों नहीं उसका इसलिए नहीं है शरीर बनता है धर्म और अधर्म से जो भी किसी का भी शरीर बना है ना चाहे तो देवता क्यों नहीं ब्रह्मा जी का भी क्यों ना वो और धर्मा धर्मो को लेकर ईश्वर में धर्मा धर्म नहीं इसलिए उनका शरीर अलग नहीं ये जो हिरण्यगर्भ का शरीर है ना <tos 72> उसमें ढाकर उसको नहीं माना करता है प्रतक शरीर नहीं माना <tos 72> तो, तो हिरण्य गर्भ का भी शरीर कर्म से बना है हाँ हिरण्य गर्भ का कर्म माना है आये उसमें जो उपासक में सबसे ज्यादा उपासक होता है सबसे उत्कृष्ट जीव, पहले जिसने पाप को नष्ट किया गलती वो हम कर रहे हैं परंतु उन्होंने जो सुधार किया वो नहीं कर रहे <laughs> वो भी एकांत में भयभीत हो गए एकांत में रमन नहीं किया हम भी ऐसे किंतु उन्होंने अपने आप को जान लिया भयनिवृत्त हो गए वो नहीं कर रहे बाकी सब कर रहे हैं भी लगे, है, लगे तो अवश्य होगा <laughs> तो ये बता रहे पराचा अच्छा, अपरा परा मतलब जिस विद्या के द्वारा परतत्व को प्राप्त किया जाता है वो पराम्रम यहाँ परा मतलब दूर नहीं लेना श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं तो ये परा ये व्यक्ति परा यह व्यक्ति ये अर्थ नहीं लेना पर मतलब उत्कृष्ट श्रेष्ठ और कनिष्ठ हाँ बोल तो निकृष्ट हाँ, कनिष्ठ हाँ, निकृष्ट भी मान सकते ठीक उसके अपेक्षण <laughs> उससे कोई दोष नहीं है कनिष्ठ है निकृष्ट भी माना है भाषा कर वो जो कृपणा प्रयोग किया है ना वो जो आया मालिक कार्यक्रम में भी आया है जो उपासक आदि करते है ना वो क्रिपन है है तस्मय भाषा में देखे तस्मय का अर्थ कर रहे है श्यवन काया शाह का बोलते अंगेरा दिया नहीं है ऊपर से शाह नह जोड़ दीजिए उस श्यवन काया अतवा शिष्य आया अंगीरा ये अंगीरा अर्थ कर मंत्री में जो सब्द है ना उसका आहिरा आर्थ आहा। कर रहे है, आहा। आज धातु को आह देश होता है वज धातु को वाचा और उचा में क्या फर्क है उचा मतलब उसमें वज धातु का संप्रसारण होकर बनता है उचा उचा है ना उसका लिट में है ना वच धातु है होकर बनता है धातु ही वही परोक्ष है, है। जैसे डबल तो हो तो होता है एक सूत्र है लिट चल वच वच दो बार होता है वच वच बोलते उसके बाद जो चकार का पहले लोग करता है वह वच बचता है और वा को क्या करता है के करता है, तो वा बनता है, तो बनता वो हाँ मतलब चौबीस घंटे के लिए आगे का जो भूत होता है ना हाँ। उस, उसमें प्रयोग होता है जी, जी। एक चौबीस घंटे का भूत उससे भी आता है वो ने कहा थे। तो इसलिए हम बता रहे आह कर रहे किला किला बोल तो निश्चय है ना ऐसा किला बोल तो निश्चय है है अच्छा। अच्छा। है किला है, निश्चय रूप से कहा, कहा। किसने अच्छा। कहा दिया अंगीर ने कहा किसको अपना शिष्य शवन किमित उच्च थे तो प्रश्न कर रहे क्या कहा आपने कहा बस शौनक शवनक शवनकेले अंगीर ने कहा <coughs> क्या कहा <coughs> प्रश्न किमी उच्यते कि प्रश्न हो गया <coughs> किम तक प्रश्न है <coughs> क्या कहा आगे तो बता उत्तर तो रहे उच्चते सुनो ये बता दिया दें विद्ये वेदिते वे इतं ये बात कहा हास्मा स्म को वदी के साथ किल यहाँ भी निश्चय यह ब्रह्म विदो वेदार्थ अभिज्ञा ब्रह्मविदो का कर हाँ अर्थ कर रहा है हा का बोलते किला निश्चय है, हाँ, हाँ का भी हाँ, किया है किला। क्योंकि स्म लगाते है ना हाँ, वदंती का हाँ, वो तो आपने बता दिया की वद उसको बोलते भूतकाल हो गया स्मोत्तरे लुंगतरे लुंग होता है जो है निश्चय अर्थ में हाँ हाँ तो निश्चय किला अर्थ क्या है Hmm. तो आगे यद ब्रह्म विदो मंत्र में ना ब्रह्मविदार्थ अभिज्ञाता वेदार्थ अभिज्ञा मतलब वेद प्रतिपाद्य जो अर्थ है hmm. पदार्थ है उसको hmm. स्पष्ट कर रहे यदि वेदार्थ तो वेद को अच्छा प्रकार से जानता है hmm. तो वो भी वेदार्थ अभिज्ञ होगा hmm. नहीं नहीं नहीं परमार्थ दर्शी hmm. वेद प्रतिपाद्य जो पदार्थ तत्व है तो का वास्तव तत्व है और लोग तो बोल रहे है ऊर्द मूल आदर्श का क्या अर्थ है वो hmm. oh. नहीं जानता वैसे वेद पाठ भी करते है गण अनंत करते और उसका अर्थ भी जानता है वो नहीं ये परमार्थदर्शी परमार्थदर्शी मतलब तो पारमार्थिक जो तत्व को जो जानता है ना मतलब तो तो तो वेद प्रतिपाद्या पारमार्थिक तत्व कौन है परमात्मा है ऐसे लोग तो ये वेदार्थ अभिज्ञात कर रहे हैं तो वेद प्रतिपाद्य तो तत्व है आत्म तत्व उस आत्मतत्व को जो जानते हैं उसी का नाम है परमार्ता दर्शी वे लोग वदंती स्म वदी स्म आता वे लोग इस प्रकार कहा का लोगों ने कहा है है, है वर्तमान लट है स्मां लगाने से कहा है प्रयोग के ते इत्या अच्छा आपने कहा दिया दिद्या कहा दिया दो प्रकार की विद्या है केते ते के स्त्रीलिंग है ना विद्या के प्रयोग किया तो ते के ते के मतलब वे दो विद्या कौन सी है इतना तो प्रतिज्ञा तो किया आपने नहीं, नहीं। दो विद्या है तो ये तो नहीं बताया कौन विद्या है करके तो इति आहा ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर दे रहे आहा सुनो एक है पराक्ष और दूसरा अपरा पराकर्थ कर रहे है परमात्मा विद्या पराकर्थ है परमात्मा परमात्मा विद्या विद्या उसी का नाम है ब्रह्म विद्या उसी का नाम है आत्मा विद्या उसी का नाम है राज विद्या उसको है। ah, ये परा है तो परा कर्त पद्या परमात्म संबंधी विद्या अपरा दूसरी कौन कर है चाह अपरा धर्म अधर्म साधना तत्फल विषया ये अपरा हो गए धर्म क्या है अधर्म क्या है और धर्म का साधन क्या है ये सब बताने वाले ये साधन और उसके फल के फल दोनों दोन। का तो धर्मा अधर्म साधन और उस साधन से प्राप्त होने वाला जो फल जी। उनके साथ जो संबंध रखने वाले विद्या है ये अपरा विद्या ये है, ये अपरा विद्या ननु वही प्रश्न कर रहे देखे शिष्य ने प्रश्न कुछ किया और यहाँ आचार्य उत्तर दे रहे अलग दे रहे है कुछ प्रश्न और यहाँ उत्तर का कोई तुक नहीं ये बता रहे जैसा केनु उपनिषद में वैसे ननु कस्मिन विदिते सर्वविद भवती इति श्यौनक न पृष्ठम श्यौनक ने क्या प्रश्न किया किस एक तत्व को जान लेने पर पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है वो कहना चाहिए अमुक वस्तु को जानने से वो व्यक्ति सर्वज्ञ होता है ये कहना चाहिए था ये छोड़ दिया दो विद्या जानना चाहिए प्रश्न कुछ है आचार्य प्रश्न उत्तर अलग दे रहे प्रश्न ये कस्मिन नो कस्मिन विदिते सर्वविद भवती शौनके न पृष्ठा जो शिष्य जो शौनक है उन्होंने ये पूछा था भगवान किस तत्व को अतः किसको जान लेने पर ये पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है सर्वविदित होता है तो उनको कहना चाहिए ये जो अक्षर ब्रह्मा है तो उसको जानने से कहना चाहिए तो ये तो बता रहे नहीं पृष्ठम तस्मिन वक्तव्य तस्मिन बोलते तो उसी को ही क्या है वक्तव्य कहना चाहिए था उस पदार्थ के लिए कहना चाहिए आ, उसी को ही कहना चाहिए था। क्या आ, आ, आहा उन्होंने ये नहीं पूछा भगवान विद्या कितनी है आ, कितनी प्रकार की विद्या है आ, ये यदि प्रश्न होता तो विद्या दो प्रकार की है भगवान कौन सी है परा है या परा है प्रश्न तो किया नहीं न पूछने वाले का उत्तर यही बोला अपृष्टा अपृष्ट बोलते ऐसा कोई पूछा भी नहीं कोई प्रश्न भी नहीं किया। तो अपृष्टम आहा अपृष्ट तो जो पूछा नहीं है ना पूछे हुए कहिए, कौन अंगीर अपना शिष्य को कहा क्या कहा द्वे विद्या इत्यादि न दो विद्या है इस प्रकार अंगीर ने बिना पूछे हुए उसका उत्तर दे रहे है जो पूछा है उसको छोड़ दिया जो नहीं पूछे है उत्तर दे रहे अतः ठीक नहीं है प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ सिद्धांत जी बोल रहे हैं, ऐसी आचार्य एक वस्तु को लेकर नहीं उसको पूरा परक सारा समझा करके ले जाते जी जी। उसमें आगे समझे ना रहे जी। तो आगे से लेकर अंतिम तक पूरा उसको बताया जाता है अनेक प्रश्न बाद में न बने ना बने उसमें नहीं तो बीच में करते रहेगा और भी कुछ होगा और भी कुछ होगा इसलिए उसकी सारी जिज्ञासा शांत करने के अभी तो भगवान कहा कि जाएगा तो हाँ। तो तो पूछा ही नहीं दो तो बता रहा हूँ अभी पूछा तो नहीं ठीक हाँ। है उसी एक को बताते कि बताते मतलब उसके जिज्ञासा होगा की यह क्या है तो बता दे जिज्ञासा होगा गुरु और भी विद्या होगी उसे क्या मिलेगा आगे जिज्ञास होती जाएगी ना अनुमान लगा के पहले तो आगे आचार्य वो नहीं <laughs> नहीं आचार्य का नियम होता है, है। शिष्य भले ही प्रश्न करे उसको ऊपर से धीरे धीरे नीचे ले जाते क्रम होता है समझाने का पूरा उसका भूमिका समाधान कर तभी जाके वो शिष्य को भी समझ जाएंगे ना पूरा आगे उसका मन में यह नहीं रहेगा तो इसीलिए नैश दोषा देखिए क्रम किसी का उत्तर देने के लिए क्रम होता है शिदा शिदा नहीं होता है।, नहीं। हाँ जैसे कुछ होता है से उत्तर देना, तो, नहीं। नहीं तो जिज्ञास होता, होता है ना आजकल शीघ्र शीघ्र होना चाहिए जैसे शादी भी करते पांच मिनट में हो जाओ कर तो यहाँ तत्व जो जानने वाला है उसके लिए क्रम की अपेक्षा है प्रायःक के बराबर लोग उत्तर देते हैं नहीं, नहीं वो तो जिनके लिए ये नहीं जिज्ञासा हो बस ये इतना उत्तर मात्रा किंतु जिसकी सारी जिज्ञासा समाप्त के लिए उसको क्रम होता है बिना क्रम से नहीं चलना तो नियम है तो क्रमापेक्ष प्रतिवचनशा प्रतिवचन मतलब जो उत्तर है ना किसी उत्तर को देने के लिए उसके भूमिका के सहित तो पीछे क्यों आ रहे उत्तर उसके क्या संबंध है सारे तो इसलिए बोल रहे हैं क्रम की अपेक्षा रखता है कोई भी उत्तर हाँ सामान्य जिसको कुछ ने फटका बोल दिया तो उसके बाद वो जिज्ञासा आते रहेगा अक्षर ब्रह्मा क्या है अक्षर क्या है ये सब दुनिया भर के उसके मन में रहते रहेगा इसलिए क्रमापेक्ष विद्या और दूसरा बात है जो अपरा विद्या है ना तो <laughs> अविद्या है वो विद्या कह दिया उसको हाँ अपरा है वो तो। अविद्या ही है सा निरा उसको निराकरण करना चाहिए देखिये कोई दो होता है दोनों वस्तु को वस्तु का ज्ञान होना चाहिए ग्राह्य पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए त्याज्य का भी होना चाहिए यदि आप ग्राह्य पदार्थ बता दिया त्याज्य का पता नहीं तभी उसमें हो, हो जाती है इसलिए ग्राह्य का जितना ज्ञान है उससे अधिक त्याज्य का ज्ञान होना चाहिए इसलिए सारा शास्त्र जगत का विषय में बता रहे तो उसको ये त्याग दिया निषेध में भी जो है निषेध का पहले ध्यान होना चाहिए जिसका निषेध का यदि ज्ञान हो गया तो ग्राहिया फट्टा जल्दी ग्रहण कर सकता है में तो तो न्याय में भी हेतु तो है हे तीन हेतु तो आभास है पांच हेतु हेतु तो? तो आभास अच्छा पांच है। हाँ हेतु तीन है हेतु तो तीन है वहाँ अन्वय व्यतिरेक अन्व और हेतु आभास को पांच मानना है तो ग्रहया है तीन है त्याज्य वहा पांच है इसी तो लंबे है एक सौ आठ मानते पांच तो रामायण में देखिए दुर्जनों को पाले वर्णन किया दुर्जनों का बाद में सज्जनों को तो इसलिए त्याज्य का भी ज्ञान होना चाहिए हे उपादेय इसलिए बोल रहे हैं उपाधेय अपरा ही विद्या अविद्या निरा कर्तव्य इसलिए उसको निराकरण किया जाना चाहिए इसलिए उसका भी जानकारी होनी चाहिए तद विषय ही विदित निराकरण करना है अपराविद्या और उसका तद विषय बोलते उसके विषय में जान लेने पर न किंचित तत्व तो विदितम उसके विषय में जान लेने पर तो तत्वता कुछ भी नहीं जाना जाता किसको अपर विद्या जान लिया तो तत्वता आप कुछ नहीं जान सकते जैसे पराविद्य के द्वारा जानने से तत्वता आप जान सकते हैं तो कि अपर विद्या के द्वारा जानने से तत्वता नहीं जान सकते तो निराकृत्या ही पूर्व पक्षम नहीं तो पूर्व पक्ष बीच में करते रहेंगे इसलिए पूर्व पक्षम निराकृत्या बोल तो क्यों थी पूर्व पक्षम मतलब अविद्या जो आगे जो भी खड़े करेंगे ना अपर विद्य से क्यों जानने से तत्व नहीं तो पूर्व पक्ष में ही निराकृत है मतलब जाए जाए। <laughs> तो विद्यालय पश्चात सिद्धांत वक्तव्यो पहले पूरा पक्ष को उपस्थापित करना उसके बाद पूरा पक्ष का निराकरण निरा करना, करना। तभी जाके सिद्धांत बता दिया तो उसके बाद सिद्धांत में आपको हिला नहीं सकते तो नहीं तो क्या होता है इधर उधर डाम होते हैं तो इसके वक्तव्यो बहुत न्यायात ये क्या है न्याय है नियम है सिद्धांत न्याय बोल तो नियम इस नियम के अनुसार न्याय बोलते हेतु है, तो है इसे नियम के अनुसार पहले पूर्व पक्ष का खंडन जी। तो पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए उसको उपस्थापित करना पड़ेगा पहले उसका निरूपण करना पड़ेगा उसके बाद उसको निराकरण क्योंकि ये जो बता दिया इससे तुझे तत्वबोध नहीं होगा तो उसके बाद इसलिए वो क्रम की एक अपेक्षा है अतः कोई प्रश्न और सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है उत्तर का तो आगे अपर विद्या बताएंगे क्या करके ओम पूर्णमदर्णाण्यते पूर्णशिष्य ओम शांति शांति शांति